भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है वे ही धार्मिक पुरुष हैं जो अन्य लोगों के सुख के लिए लक्ष्मी धारण करके औरों के दुख का नाश करने वाले होवें भावार्थ वही चक्रवर्ती राजा होने के योग्य होता है कि जो अत्यंत प्रशंसा युक्त गुण कर्म और स्वभाव वाला है और वही राजा सबका वृद्धिकारक होता है इस सुक्त में सूर्य विद्वान और राजा के गुण वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 45वां सुक्त और नौवां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 46वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा कैसा हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो संपूर्ण लक्षणों से युक्त युवा वा वृद्ध भी राजा हो ववैसे ही अपने प्रयत्न से अपने सामर्थ्य का बढ़ाने वाला होवे फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो लोग शरीर और आत्मा का पूर्ण बल करके शत्रुओं को निवारण करते और सज्जनों का सत्कार करके आनंद देते हैं वे श्रेष्ठ होते हैं अब बिजली के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे विकार को नहीं प्राप्त हुई बिजली गंधक आदिकों में वर्तमान हुई भी कुछ हान नहीं करते वैसे ही सब लोगों के साथ मित्रता करके विरोध का त्याग करो अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो लोग बिजली संबंधी विद्या को जानकर उसके द्वारा उपकार ग्रहण कर सकते हैं वे अनेक प्रकार की लक्ष्मीयों को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो विद्वान लोग पृथ्वी और सूर्य के सदृश सबको विद्या और बल से बढ़ाते और उत्तम शिक्षा से पवित्र करते वे माता के सदृश पालन करने वाले हैं ऐसा जानकर वे सब लोगों से सत्कार करने योग्य हैं इस सुक्त में राजा बिजली और पृथ्वी आदिकों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 46वां सुक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 47वें सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में राजा के विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन आप जो विजय आरोग्य बल और अधिक अवस्था की इच्छा करें तो ब्रह्मचर्य धनुर्वेद विद्या जितेंद्रियत्व और नियमित आहार विहार को करिए फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो राजा आदि मनुष्य परस्पर मित्र होकर नियमित भोजन विहार ब्रह्मचर्य जितेंद्रिय होने आदि से पूर्ण शरीर आत्मा के बल वाले हो शत्रुओं का नाश कर और संग्रामों को जीत कर प्रजाओं में सब प्रकार भय रहित करते हैं वे ही सर्वत्र भय रहित सुख को प्राप्त होते हैं अब सूर्य के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे राजा आदि मनुष्यों जैसे सूर्य वसंत आदि ऋतुओं से संपूर्ण जगत की रक्षा करता जलादि रसों का आकर्षण और पुनः वृष्ट करके पालन करता है वैसे ही विद्वान मित्रों के साथ विचार करके विजय और पुरुषार्थ से सबकी रक्षा कीजिए फिर राजा के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे नहीं बढ़े हुए मेघ को सूर्य बढ़ा के और बढ़े हुए का नाश करता है वैसे ही धार्मिक राजा आदि पुरुष धार्मिक शांत पुरुषों की रक्षा और दुष्ट पुरुषों का नाश कर स्वयं प्रसन्न होकर प्रजाओं को प्रसन्न करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि उसी को अपना राजा करें कि जिसमें संपूर्ण राजा के धर्म अंग और उपांग सहित वर्तमान है इस सुक्त में राजा और सूर्य के गुण वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 47वां सुक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 48वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे राजा आदि मनुष्यों जैसे सूर्य आदि पदार्थ अपने प्रतापों और ईश्वर के संयोग से सब जगत की रक्षा करके दोषों का नाश करते हैं वैसे ही साधु पुरुषों की रक्षा करके दुष्ट पुरुषों का नाश करें अब संतान की उत्पत्ति के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावारथ जब स्त्री और पुरुष गर्भ को धारण करें तब दुष्ट अन्नपान आदि का सेवन त्याग श्रेष्ठ अन्नपान गर्भाधारण और संतान उत्पन्न करके फिर उसका भी इसी प्रकार पालन और वृद्धि करें जो कि राजा होने को योग्य हो भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे सूर्य प्रातः काल की रात्रि को प्राप्त होकर दिन को उत्पन्न करता है वैसे ही संतान की माता को संतान का पिता प्राप्त होकर गर्भ स्थित करके और वैसे ही संस्कारों को माता और पिता करें कि जैसे संतान उत्तम गुण कर्म लक्षण स्वभावों से युक्त राजकर्मों को करने योग्य होवे अब प्रजा के पालन का विषय अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो विद्वान धार्मिक राजा जन हैं वे चोर आदि दुष्ट जनों का तिरस्कार और मादक द्रव्य अर्थात उन्मत्तता करने वाले द्रव्यों के सेवनकर्ताओं का दंड करके और अपने आप अव्यसनी होकर प्रजाओं के पालन करने को समर्थ होवें वे ही राज्य के वृद्धि करने के योग्य होवें भावार्थ संपूर्ण श्रेष्ठ सभासद विद्वज्जन को चाहिए कि अवश्य संपूर्ण शास्त्रों में निपुण उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले राजधर्म में चतुर व उत्तम कुल युक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान पुरुष को सबका अधिश करके और राज्य की निरंतर रक्षा करके रादिकों का नाश करें इस सुक्त में राज धर्म संतानोत्पत्ति और राज्य पालन आदि के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 48वां सुक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 49वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में प्रजा के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे विद्वान लोगों जैसे बड़ा एक सूर्य प्रत्येक भूगोल में वर्तमान मेघों को नाश करता और प्राणियों के सुख को उत्पन्न करता है वैसे ही राजा जन दुष्ट पुरुषों का नाश और श्रेष्ठ पुरुषों की इच्छा पूर्ण करके आनंद देता है अब राजा के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिस पुरुष को शत्रु का दिगुना भी बल जीत नहीं सकता और जो अधिक सामर्थ्य युक्त पुरुष दुष्ट पुरुषों का निरंतर नाश करता है उसी को सब सेना का अध्यक्ष करके सदैव विजय करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो घोड़े के सदृश वेग और बल युक्त योद्धा सूर्य और भूमि के सदृश सबका सुख देने और ऐश्वर्य सदृश कार्य की सिद्ध करने वाला पिता के सदृश सबका पालन करता होवे वही राजा विशेष करने के योग्य होवे भावार्थ राजाओं को चाहिए कि प्रजाओं में पिता के और ईश्वर के तुल्य वर्तमान होकर संपूर्ण प्रजाओं का पालन करें ऐसा उपदेश दीजिए इस सुक्त में प्रजा और राजा के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 49वां सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ अब 5 ऋचा वाले 50वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा के विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो सत्य न्याय से अपने अंश का भोग करके प्रजा के सुख बढ़ाने के लिए अन्याय और दुष्ट पुरुषों का नाश करता है वह पुरुष समृद्ध युक्त होता है अब प्रीत के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस संसार में जो लोग जिनके सेवक उन स्वामियों को चाहिए कि उनके सेवकों का पोषण करें और सब लोग परस्पर प्रीति से सुख की उन्नति करें भावार्थ जैसे सूर्य अपने किरणों से वृष्ट करके सबकी पुष्ट करता है वैसे ही विद्वान लोग पढ़ाने और उपदेश से विद्या और सत्य के वृष्ट करके सब मनुष्यों के पुष्ट करें भावार्थ जो श्रेष्ठ पुरुषों के साथ अनुकूलता से वर्तमान होकर परस्पर ऐश्वर्य से और पशु आदि धन आदिकों से इच्छा को पूर्ण करें वे सदा सुखी होवें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है वे ही धान्य मनुष्य की जो विरोध का त्याग करके एक साथ ऐश्वर्य उत्पन्न करते हैं इस सुक्त में परस्पर की प्रीति वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 50वां सुक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ